करम भगवान जी के द्वारा छोटा-छोटे टॉपिक में आत्मज्ञान कैसे होता है मनुष्य में एक, एक के बाद एक उगड़ मनुष्य समझाते जा रहे हैं कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे आज के समय जो नेचर ऑफ़ राइट नॉलेज चैप्टर आज के शुरू ज्ञान स्वभाव क्या है अच्छा तो उसके तो पहले आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा व्यापक है ईश्वर हमारा स्वरूप है इसको समझाने के लिए बोलते यदि ये नहीं होता तब तो क्या होता शुति जो प्रत्येगात्मक रूप में प्रतिपादन करती है कि अप्राण ही अमाना शुभ्रत तो प्राण मन से रहित तो हिरण नगर व हिरण नगर वे ईश्वर उससे भी परिजन विशेष तत्व है वो तो तुम्हारे परमार्थिक स्वरूप है ऐसा करके कह दिया है वस्तु को निश्चित करते हुए मिथ्या जो हमने अध्यक्ष अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण हमने अपने ऊपर जो अनेक प्रकार की जो है गुणों की समझ करके अवगत पर रखा वास्तविक तो उसको जो है धीरे धीरे विचार पूर्वक यदि हम निश्चित कर सकते हैं तो निश्चित के अधिष्ठान के रूप में जिसको निषेध नहीं किया जा सकता वही तत्व हमारे स्वरूप ये निश्चय करने के लिए एक प्रक्रिया ये परंतु स्वरूप तो है तो व्यापक से समझेंगे तो जहां से आप निश्चित कर सकते हो तो ब्रह्म लोग तक लेकर के पाताल तक जो भी आपको विषय रूप में आता है बाहरी वस्तु जो इदम रूप में दिखाई दे रहा है वो इदम रूप नाम रूप जो है वो पारमार्थिक वस्तु नहीं है परन्तु नाम रूप जिसके ऊपर दिखाई देता है जिसके रहने के कारण नाम रूप समझ पाते हैं वो जो है सत्य वस्तु है इसको है? है, है। है परिपूर्ण अहम जो परिच्छ हमारे परिपूर्ण अहम को ढक रख देता है वो क्या करता है कि हमेशा हमको यही बुद्धि कराता है कि मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूँ ब्राह्मण मैं, मैं धार्मिक हूँ बुद्धिमान हूँ कई प्रकार के इस प्रकार जो है अहंकार का काम, और इसी हम जब उस अहंग में से कार को हटा देंगे मतलब जो आकार के साथ हम दिखाई दे रहे हैं उतना हिस्सा को हमको हटाना है यदि उतना हिस्सा को हम हटा पाएंगे तो शुद्ध व्यापक अहम समझ में आता है उसी को समझाने के लिए ये हमारी यथा ज्ञान है अहम जद् अहम प्रत्यय नहम प्रत्यय बन्धि जुष्ट कथम कर्म प्ररोहति अहम प्रत्यय जद् अहम प्रत्यय स्थित नहम प्रत्यय बन्धि प्रत्यय बन्धि जुष्ट कथम कर्म प्ररोहतीय बीज अहम प्रत्यय स्थित युष्टम अहम प्रत्यय का बीज जो है अहम प्रत्यय मतलब यहाँ पे तो अहंकार को लेकर के बोल रहे हैं कि अहंकार को लेकर के बोल रहे हैं अहम प्रत्यय मतलब एक अहंकारात्मक वृत्ति प्रत्येक वृत्ति मैं रूपी वृत्ति यही अहंकार है अनात्म में आत्म बुद्धि करना ही अहंकार है तो मैं रूपी जो वृत्ति होती है वो वृत्ति क्या करते हैं कि मैं फिर इसके ऊपर आधार काट देते हैं मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मेरे को कर्म करना चाहिए और जब ये बताए मैं ये परिचिन बुद्धि नहीं हूँ ना हम प्रत्ये परिचुन मैं नहीं हूँ मैं तो सर्वथा ही असंग पूर्ण मैं व्यापक इस प्रकार के विचार प्रक के ये, जो, ये, जो ये, जो ये ये होता है है तब काम करती और जो उस उस का द्वार उम्म प्रत्युष्ट मैं जो है परिच्छि नहीं हूँ मैं असंग व्यापक पूर्ण इस प्रकार विचार से उपाधि छोट जाती है जब ये मैं ब्रह्माकार वृद्धि के माध्यम से व्यापक आकार वृद्धि अथवा शास्त्रों के आधार पर निश्चित करते हुए जो निश्चित अधिष्ठान के रूप में बढ़ता बढ़ अंतर स्थिर हो जाते हैं वो जो है जो होता है, वो क्या करता है? वो में जो, जो तो हिस्सा नाश कर देता है तो व्यापक व्यापक रूप में अपना कुछ समझ में आता है जब एक बार अपनी व्यापकता तो समझ में आ जाता है फिर किसके आधार पर कर्म करोगे आप सब तो हम पुरुष भी नहीं हो ब्राह्मण भी नहीं हो मानव मानव मानव प्रग्रही, प्रस्तुत भी नहीं हो तो कर्म कहा जब ये आपकी ज्ञान आग्नि से जब ये जो कारात्मक बुद्धि मतलब परिचिन परिच्छिनात्मक बुद्धि जब नाश हो जाता है तब कर्म अपने आप ही नाश हो जाता है क्यों तब जो है क्या कर्म करूं मैं क्योंकि कब कर्म करने के लिए तो हमको पहले अपने में आरोप करना पड़ेगा तो मैं ये हूं। मैं ये हूं, मैं और जब क्या तो फिर कोई कर्म का प्रसंग नहीं होता इसलिए तो वो जो है ज्ञान कर्म को लेकर के मुक्ति करता है मनुष्य को ये कथन तुम्हारा सही नहीं है क्योंकि ज्ञान किसी को नहीं ज्ञान मुक्ति के लिए किसी का अवश्यता नहीं होता क्योंकि स्वयं ही जो है इतना सामर्थ्य बना है प्रकाश स्वरूप पूर्ण प्रकाश स्वरूप है वो जो है हमारा को को जो भी कुछ प्रलब्ध का साथ आता है बस उसको शरीर अपनी प्रलब्ध के अनुसार जो भी कुछ करना चाहता है कर रहे हैं फिर अपने में कोई कर्तव्य बुद्धि में ये करू और ये करने से ये होगा ये सब कुछ बुद्धि नहीं हो इसीलिए दिखाई पड़ता है जो तो व्यापक अहंकार मैं हूँ वो व्यापक मैं मतलब अहंकार के रूप में उपाधि के साथ मिलकर उस रूप में दिखाई पड़ते हैं परंतु तो मैं ये नहीं हूँ मैं पहले बोल करके निश्चित करना पड़ेगा जो भी कुछ बुद्धि बुद्धिवृत्ति में उठ रहा है कि मैं करके तो उसको समझना नहीं नहीं नहीं मैं छात्र बोल जिसको इसी प्रकार ये यही विचारात्मक जो ज्ञान है इस ज्ञान रूप अग्नि से क्या होता है जुष्टम मतलब जुष्टम मतलब दग्धम उस दाहे धातु है उष्ण दाहे धातु है उसका होती है, शास्त्रीय विधि विधान से जो हम कर्म करते हैं मैं ये हूँ ये करना चाहिए मेरा कर्तव्य है ये सब बुद्धि के पास एक ही कर्तव्य है आत्मज्ञान को प्राप्त करने को अपनी पूर्णता व्यापक बोल दृष्ट हस्य सेन्न कर्म स इष्य तन निरोधे कथम तत्म वह तुचता दृष्ट बच्चे हस्य ना कर्म स इष्यति तीरोधे कथम तत्त प वह तदम ये बोलते हैं कि वो जो आ, आ, कर्म जो है जल जाता है आप बोल रहे ज्ञान से वो फिर दोबारा जो है है वो वो बचा हुआ कर्म कहा जाएगा इस समय ठीक है इस मनुष्य शरीर बोला इस मनुष्य शरीर में हमको जो है तो मैं विचार पूर्वक चिंता करके हम अपनी वासनाओं को रोक करके आत्म साक्षात्कार किया किन्तु संचित खाते में कितने सारे कर्म पड़ा हुआ है वर्तमान में उनको भी कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं अन्य कर्म सही तत्निरोधे कथम तत्म तथा कर्म को एक ज्ञान देता है, ंद तो और एक -एक जो महापुरुष भी संसार में आनंद महिला को भी तो कर्म करते हुए दिखाई देता है वो कैसे होगा ये मैं आपसे पूछता हूँ की तो जो तब हमारा आप जो बोल रहे कर्म सब जल जाता है ये तो नहीं दिखाई देता यहाँ तो कर्म करते हुए दिखाई पड़ता है ठीक है अब देखो आप क्या बोला कि ज्ञान होने पर कर्मशाला जल जाता है यदि कर्मशाला जल जाता है नाश करेगा क्योंकि अज्ञान को नाश ज्ञान के बिना होना नहीं है तो जब ज्ञान अज्ञान को नाश किया अज्ञान का कार्य जो है शरीर और उसकी क्रिया तो जो अज्ञान नाश हो गया कारण नाश हो गया तो कार्य का नाश हो जाना चाहिए कारण नाश हो गया तो कार्यो का नाश हो जाना चाहिए परंतु तो ज्ञानी पुरुष के शरीर और उसके कार्य तो दिखाई पड़ता है इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ न कर्म सती नहीं तब सिद्धांत बोल रहे ठीक तो तो तो बोल रहे है।, है आप परंतु तो ये जो कर्म है ना ये कर्म जो भी कर्म के भी विभाजन करके दिखाएंगे कि तीन प्रकार की कर्म होता है एक होता है संचित कर्म एक होता है क्रियावान कर्म एक होता है प्रारब्ध कर्म अक्ष आपने ठीक बोला कि प्रारब्ध कर्म जो है वो तो जलता नहीं है। वो जो है क्योंकि वो भोग से ही नाश होता है क्योंकि प्रारब्ध के अंत होकर ज्ञान भी उत्पन्न होता है और हो करके अंत के शरीर से कुछ कर्म भी भगवान विधान कर करते हैं इसीलिए प्रारब्ध को विरोध नहीं करता इसीलिए हमको तो दिखाई पड़ता है कि एक ज्ञान को नाश करते दूसरा ज्ञान उत्पन्न होते भी अपने बोला और ज्ञानी पुरुष के क्या होता है कि शरीर से कर्म करते हुए दिखाई पड़ता है तो सारा कर्म नाश हो जाता है ये कहें तो आपका सही नहीं ना से हम लोग आपको पूछते हैं मतलब तुमको तो, तो कहने की शरीर तो दिखाई पड़ता है उसका सुनो उसका आंसर क्या सुनो जब पहले जो सामान्य व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति ये बाहरी दिखाई नहीं पड़ता आपको केवल बाहर के शरीर की कर्म दिखाई पड़ता परंतु उसका अंदर तो दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार हो गया बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है और इससे एक कैटेगोरी ऊपर जो मैं इसको करके भगवान की सेवा करूंगा तीसरा मैं इसको करके जो है ब, अम्तक शुद्ध तो प्रत्येक व्यक्ति को अज्ञान दशा में करते समय कुछ ना कुछ एक मान प्रकृतिक जीव है जो खाओ पियो जीव वाले वो लोग कर्म अहंकार के साथ करते हैं और उस कर्म का फल के प्रति उनका तीव्र इच्छा भी होता है जो भक्त लोग होते हैं वो कर्म भगवान की कर्म के माध्यम से भगवान को सेवा करके भगवान को संतुष्ट करेंगे और भगवान को अलग रखेंगे भगवान की सेवा संतुष्ट करके आनंद मिलता है और एक होता है कि जो है ये मुमुक्ष जो होते हैं मतलब एक पामन एक बुभुक्ष और एक मुमुक्ष जो होता है वो भी कर्म करता है और इस कर्म करके हमें अंत शुद्ध करके ज्ञान प्राप्त करना है तो जीवन मुक्त तो पुरुष का जो कर्म होता है उसका कुछ शरीर दिया था, के लिए आत्मा ज्ञान को पूरा हो गया फिर अब क्या करना है इसलिए कोई इच्छा नहीं रह जाता और आधिकारिक पुरुष का भी कोई इच्छा नहीं रह जाता इसको समझाने के लिए बोलता है ये जो बलवान कर्म प्रारब्ध है ये प्रारब्ध कर्म ज्ञान के साथ इसका विरोध नहीं है क्योंकि तो जो कर्म रूप से फल देना इसलिए स्वामी जी को जो है निर्विकल समाज में बैठना चाहते थे ठाकुर तो जी ने बोला की नहीं तो अभी तुम्हारे लिए काम नहीं है तुम अपना समाज के लिए जो काम करने और करने के बाद फिर अच्छा तुम कुछ दे दूंगा को मन में रखते हुए देखिए कैसे काम करता है उसको करते ज्ञान उद्भवेरंभ सामर्थ्या सद विषय तय अभिभूय फलम कुर्याद कर्मां ते देखो क्या होता है, कुछ कर्म ऐसा होता है जो वर्तमान शरीर के लिए आरम्भ कर्म अनेक अनेक संचित कर्म में से पूछे किया हुआ अनेक कर्म अभी सब एक ही कर्म है संचित कर्म क्रियामान भी संचित में आ गया तो जब सब एक शरीर जो पूरा हो जाता है एक शरीर जब पूरा हो जाता है तो सारा एक ही कर्म हो जाता है वह संचित कर्म उस समय मनुष्य शरीर, शरीर, शरीर, शरीर चाहे देव शरीर चाहे पेड़ पौधा शरीर उस शरीर में जितना कर्म भोग जा सकता है उसको उस कर्म उस शरीर के साथ जोड़ देते हैं भगवान सजा करके किस उम्र में किस प्रकार की सुख अथवा दुख भोगना होगा उस प्रकार के भगवान उसको सजा देते हैं सजा करके उस कर्म को तैयार करके जिसको दैव बोलिए भाग्य बोलिए उसमें लिख देते हैं और साथ में क्या करते हैं उस उस कर्म को उस समय भोगने के लिए जिस जिस प्रकार की मनोवृत्ति चाहिए उस मनोवृत्ति को भी भगवान समय से सप्लाई कर देते हैं मनोवृत्त की भगवान समय से सप्लाई कर देते हैं सुख भुगना होगा तो दुख सुख भुगना होगा सुख मतलब गलत मनोवृत्ति भी आते हैं और अच्छा मनोवृत्ति भी आता है अच्छा मनोवृत्ति होता है ये जो है ये समस्त संचित एक जन्म पूरा होता है तो एक शरीर से जब दूसरा शरीर उस समय तुरंत एक अल्कुलशन हो जाता है तो, तो वो सारा संचित कर्म में से जिस कर्म बलवान है उस कर्म को फल भोगने के लिए होता है। से, से अलग करके स्कैनिंग करते करके हैं निकाल के उसके उस शरीर के साथ भाग्य के रूप में जोड़ देते हैं समय आने पर अपने सुख भोगने के समय आने पर वो कर्म वो जो है व्यक्त होता है तो के भगवान देते वो कर्म जो है प्रारब्ध होकर ही ज्ञान अभिव्यक्त करके उसको मुक्त मतलब उसके शरीर अवस्था तो से जीवन मुक्त अवस्था से विधेयकों को प्राप्त करते हैं देहाद्यारंभ सामर्था क्योंकि वो जो एक कर्म है जो शरीर आरंभ के लिए सामर्थ्य सद विषय संबंधित जो ज्ञान में आता है वो भी होता है वो अभिभूय फलम फल वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो प्रारब्ध उसके द्वारा उद्दप करके ही फल देगा वो कौन प्रारब्ध कर्म इसमें ज्ञान दबा है मतलब ये नहीं की ज्ञानी का ज्ञान नष्ट हो गया अथवा ज्ञान अज्ञानी तो के तारा काम कर करेगा ऐसे बात भी नहीं है वो प्रद्ध के अंतर् जितना कर्म लिखा हुआ है और कोई भी कर्म भेद बुद्धि के बिना तो होना संभव नहीं है भेद बुद्धि से ही कर्म होता है हमेशा कोई भी कर्म परंतु उसका अंदर एक क्या बोलेंगे अंदर से बहने वाला जो सच्चाई है वो भी रहता है वो हमेशा एक ही धारा में बहता रहता है ऊपर का धारा जो है वो मतलब द्वित भाव को लेकर के व्यवहार करते रहते हैं अंदर की धारा जो एक हमेशा एकत्र की भावना बुद्धि को लेकर के व्यवहार व्यवहार में सुंदरता और दिखाई पड़ता है अभी भू फल वो जो है प्रार्थ के द्वारा वो जो तुम्हारे अंदर सद विषय जो बुद्ध उत्पन्न हुआ कि देहादि आरंभ सामर्थ्या शरीर जो और उसके जो भोग आदि से कह लेंगे तत्संबंधित जो भोग भोग के सामर्थ्य देने के सामर्थ्य रहने के कारण उस प्रार्थ कर्म में ज्ञानम सदय तुम्हारे अंदर जो ज्ञान सद ज्ञान अपनी अबाधित पर ज्ञान हुआ तुम्हें वो अभिभूल थोड़ी देर तक जो है वो दबा हुआ जैसा फलम ऊर्जा फल देता रहता है ऐसा ही आनंद आपका जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा परंतु कर्मात ज्ञान उद्भव है परंतु प्रब्ध कर्म समाप्त होते ज्ञान मतलब ज्ञान का जो प्रकृष्ठ फल तो पूर्णता व्यापकता के साथ एक हो जाना वो जैसे ही प्रब्ध कर्म समाप्त होगा तो क्या हो जाएंगे कि परे अव्य सर्वे एक ही भगवंती पर अवय तत्व में पूर्ण रूप से सब एक हो जाता है ये जो है इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञानी पुरुष में जदि ज्ञान है तो सुख दुख क्यों भोग रहे हैं क्योंकि तो उनको जीवन मुक्ति के आनंद पूरा मिलता है इसका कोई शंका नहीं है परंतु तो उस शरीर से जो कर्म जो भगवान ने लिखा हुआ है उस कर्म जब तक समाप्त नहीं होता तब तक विधो कई बार मतलब शरीर रहित जो इस प्रकार से उनको जो शंका हुई थी यदि अहंकार ज्ञान के द्वारा जल जाता है तो ज्ञानी के शरीर में भी सुख दुख भोगने को कैसे दिखाई पड़ता है उत्तर यही है कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं एक है प्रारब्ध कर्म एक है संचित कर्म एक है क्रियमान कर्म आगे बोलने जा रहा है को को कि पुरुष संचित कर्मों ज्ञान से जल जाता है दूसरे की देखने वाले की दृष्टि से ज्ञाने के शरीर से कर्म हो रहा है परंतु तो ज्ञाने की दृष्टि से नहीं व कित करो मितिजुक्त मान्यता तब तभी मैं कुछ भी नहीं करता इस प्रकार भावना भावना आत्मा में कोई क्रिया नहीं है होने के कारण उसका संचित कर्म में फिर आ क्योंकि प्रारब्ध का अंत उत्पाति हो करके ही आत्मज्ञान उत्पन्न होते प्रारब्ध कर्म जो है वो आत्मज्ञान तब तक, तक थोड़ा दबा हुआ जैसा रहता है यदि ये नहीं रहता तो ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता कोई भी ज्ञानी पुरुष ज्ञान हुआ तुरंत शरीर समाप्त हो गया तो भगवान ने बोला की उपदीक्ष गीता में जब उनके पास कोई आता है तो तो उसको ज्ञान उपदेश करते यदि ज्ञान होते ही शरीर नाश हो गया होता तब तो क्या होता है ज्ञान उपदेश अनुसार में नहीं हो पाता इसीलिए भगवान कुछ दिन तक उनके शरीर को प्रलब्ध का अंतर प्रति करके बना के रखते आगीजुक जानक आरबस् फल भोग ज्ञानमच कर्मण अविरोधस्तुक्त वैधर्म चैतरस आरबस् फल भोग ज्ञान चर्म अविरोधस्तुर्युक्त वैधर्म चैतरस आरबस् फलुक् ज्ञान के बाद जो सुख दुख आदि भोगना जो दिखाई पड़ता है वो प्रारब्ध कर्म का फल है ये भोग प्रार फिर वो जो उनका ज्ञान भी है और कुछ कर्म जो चलते दिखाई देता है वो भी है वहां पर कर्म का प्रारब्ध स्व कर्म न प्रारब्ध कर्म का ये भोग है प्रारब्ध कर्म क्या है कर्म भी दिखाई देता है और ज्ञान की आनंद भी दिखाई पड़ते पड़ता है संचित तर की कर्म क्रियोमान कर्म तो इससे विपरीत है इसीलिए वो जल जाता है वो उसके साथ संचित कर्म जल जाता है और क्रियोमान कर्म उसको जो है अकर्ता रूप में रहने के कारण खाते खाते में में नहीं नहीं होता, वो खाते में जमाई नहीं होता। वो जितना खाता था वो खाता जल गया तो खर्च हो जाता है तो बस वो जमराज के पीछे शरीर चढ़ा जाता है और वो व्यापक में एक हो जाता है व्यापक में लेन हो जाता है आरोगी ये थे भोग ज्ञानम चकर्म ये प्रारब्ध कर्म का फल है ज्ञान और कर्म जो है, जो तो है, है।, तो है। इसीलिए इसमें हमको यही मानना पड़ेगा कि प्रार्ध में और ज्ञान में कोई विरोध नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहे हैं ज्ञानी की दृष्टि से तो प्रारब्ध नाम शरीर ही उनसे अलग हो गया शरीर के प्रारब्ध को देखते रहता है वो और मन में रहता है कि हमसे कुछ भी किया नहीं क्योंकि मैं तो असंग व्यापक शरीर जितना दिन तक प्रब्ध उतना दिन तक उसको करना ही पड़ेगा ईश्वरी चाहे भगवान ने सब लिख दिया रोग भोग भोगना हो चाहे भोगना पड़ेगा उसको ये जो है ये प्रधवान है और वो संचित और से भिन्न प्रकार के क्योंकि वो फल देना शुरू कर दिया और एक फल इसलिए भी धर्म था दृष्टान तो पशु को मारने के लिए छोड़ दिया पर आपको अरे दिखाई दिया अरे ये पशु तो गाय है इसको कैसे मारू है ये परंतु उस समय फिर वाहन को रोका नहीं जा चलता छूट गया तो छूट गया आपके कंधे में तरकस में जितने वाहन रखा है उसको तो आप खेत के कारण फेंक सकते हैं नहीं आप करूंगा भी सकते। होगा, तभी जा करके रुके उसके पहले तो रुकने वाले नहीं है ठीक इसी प्रकार प्रारभ्ध भी ऐसा ही है कुछ कर्म को सजा करके उसमें बेग दे करके भगवान ने धनुष जीवन रूपी धनुष के साथ उसको जोर दिया जो अब जब तक वो पूरा नहीं होगा लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो जो है जो संचित कर्म के समान है उसको तो आप उठा करके फेंक दो कोई फर्क वो जल जाता है उसको कोई उसका कोई असर नहीं है परंतु इसको प्रारब्ध इतना बलवान है उसको कुछ नहीं कर सकते इसी को और भी समझाते हुए बोल रहे हैं कि देहात्म ज्ञानवद्ञ देहात्वादक आत्मन भवेदस स्वेक्षन अभी मुच्यसे देहात्म ज्ञानवत ज्ञान देहात्म ज्ञान बाधक आत्मनिवेत स्विच्छन्च्य से सर्वमिदं सिद्धम प्रयोग अस्रता तथा सर्विदम सिद्ध प्रयोग अस्ता देहात्जात्मजबाधक आत्मनिविद्छन कि मुच्य से तथम सिद्ध प्रयोग अस्रिता शरीर में आत्मा मैं शरीर हूं इस ज्ञान की तरह मैं असंग व्यापक ये ज्ञान भी उतना ही बलवान है उतना ही दृढ़ है।, है ये दोनों विपरीत ज्ञान है एक ज्ञान को बिना नकुन मैं असंग आत्मा ये ज्ञान ये ज्ञान जो इसलिए आत्मनि एव भवे जिसके अपने में एक ज्ञान हो जाता है अपने में ये बोध हो जाता है क्या कि जो है वे आत्मनि एव भवि जस्त ज्ञान है वो क्या होता है देहात्म ज्ञान बेहात्म ज्ञान बल तो देहात्म ज्ञान जितना बलवान है ऐसा ही मतलब मैं शरीर हूं ये भाव, ये भावना जितना दृढ़ है ना मैं असंग व्यापक भावना भी उतना ही दृढ़ होगा कभी भी ऐसे नहीं कि आप दिन भर बैठ उसको जब कर रहे कि मैं मनुष्य वो अपने आपके असंग हमारे मन में इतना दृढ़ रूप में बैठ जाता है क्यों जाता ही नहीं है और एक लाभ ही है इसीलिए हम पशु की तरह नहीं चलते हैं हम चिड़े की तरह उड़ने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि मैं मनुष्य हूं ठीक इसी प्रकार ही मैं असंग पूर्ण व्यापक हूँ ये भाव भी इतना धीरे रूप में अभी अभिव्यक्त तो होता है देहात्म ज्ञान जैसे शरीर बुद्धि प्रकार उत्पन्न होगा और वो क्या करेगा मैं शरीर ज्ञान को नाश करके उत्पन्न होगा क्योंकि इस ज्ञान एक साथ नहीं रह सकता एक ज्ञान को नाश करके दूसरा ज्ञान उत्पन्न होकर भी हम देखें इसलिए मैं शरीर हूँ मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार भावना को नाश करके मैं असंग ज्ञान उत्पन्न अपने में उत्पन्न होगा जिसका इसका उत्पन्न हो जाता है वो नहीं चाहने पर भी उसको तो मुक्त हो ही जाएगा सर्विदा सिद्धांत इस प्रकार से जो वेदांत तो सिद्धांत है वो सिद्ध हो जाता है मतलब ज्ञान से मुक्ति ज्ञान ही मुक्ति है इसीलिए ज्ञान से मुक्ति नहीं है ज्ञान ही मुक्ति है परंतु वो जो विध कई बल मुक्ति उसके लिए थोड़ा दिन इंतजार करना पड़ता है क्योंकि ईश्वर उस शरीर के द्वारा जितना कर्म को निश्चय के रखा उस, उस कर्म को पूरा किए बिना वो जो है मुक्त मतलब मुक्ति की अनंत जीवन मुक्त अवस्था में लेते हैं विधि कई बल रख नहीं प्राप्त करते इसलिए असम प्रयोग ईड़ित सर्वम सिद्धम जिस प्रयोग को हम लोगों के दिखाया गया है जो है असिद्ध हो जाता है तो देहात्म, देहात्म सिद्धम प्रयोगे और इस प्रकार हमने जो प्रयोग पे वो जो है, इस प्रकार से सिद्ध हो जाता मतलब तीन प्रकार की कर्म होता है एक कर्म है प्रारब्ध कर्म एक होता है संचित कर्म एक होता है क्रियमान कर्म संचित कर्म जल जाता है क्रियमान कर्म के साथ इनका संबंध नहीं होता है और प्रारब्ध कर्म भोग से ही समाप्त होता है प्रारब्ध प्रारब्ध बलवत्तरम खल विदम भोग में आए थे वहां परंतु अपने आप ये बोलते हैं कि ब्रह्मत्म बोध हो जाने पर फिर कर्म शरीर के साथ ही तादात्म नहीं रहता तो प्रारब्ध भी उनको नहीं दिखाई पड़ता है है, जब जब शरीर है इस प्रकार से इस हम लोगों ने जो प्रयोग को दिखाया जो सिद्ध किया उसमें क्या स्वरूप है उसके नाते कथन करने के बाद आगे आता है इन अंडरस्टैंडिंग मतलब बुद्धि अपराध प्रकरण बुद्धि जो है ना गड़बड़ करती है बुद्धि ठीक से नहीं समझे बंधन कल भी इसी को लेकर की बात हो रहा था ये जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन मैं ये हूँ वो जो है बॉडी आइडेंटिफिकेशन ये कैसे होता है कौन किया ये आत्मा चेतन है और बाकी सब जड़ है जड़ आपने आप कुछ नहीं कर सकता और आत्मा भी कुछ नहीं करता फिर ये जो है ये नॉलेज कहाँ से आता है कौन आरोप करता है ये इस, इस समय में हम थोड़ा शांखुवादियों का सहारा लेते हैं शांखवादी इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं कि एक प्रकृति पुरुष है परेशानी है। तो शुरू हो जाता है प्रकृति और पुरुष दो बिल्कुल अलग वस्तु तो है साम्य अवस्था में प्रकृति अपने अलग पुरुष अपने में अलग परंतु तो जै ही प्रकृति का की अधिकता से प्रकृति मूल प्रधान जो है वो महत्व में परिणत होता है महत्व मतलब समस्त बुद्धि जैसा तो क्या करता है जैसे ही बुद्धि उत्पन्न हुआ तो बुद्धि में तब एक मैं भाव आता है वो अहंभाव अहंकार आता है वो अहंकार क्या वो पुरुष को साथ मिला देता है यही अहंकार है चेतन के साथ अपने को मिला लेते हैं प्रकृति अपने में जड़ है और पुरुष अलग तत्व है वो उच्चेतन है तो प्रकृति जड़ है पर सानिध्य में रह करके प्रकृति की परिच्छ बना देता है अहम तत्व में बस बुद्धि उत्पन्न होते ही वो तो क्या करता है उस व्यापक पुरुष तत्व को बस मय रूप में ग्रहण कर लेता है ये जो मै रूप में ग्रहण किया नॉलेज है हमारी है यही पुरुष परिची और बुद्धि उसको है इस है इसलिए दर्शन में कहा जाता कि प्रकृति ही पुरुष को, को, को मुक्त भी करते हैं तब क्या करता है पुरुष के साथ तादात होता हूँ पर भाव हट जाता है उनका मैं एक उस को समझ तो उसके साथ जन्म वासना जीवन जीने की इच्छा खाने की इच्छा शब्द स्पर्श रूप भोगने की इच्छा ये सब मिल करके वही सब तक उसके बाद ही जो है शब्द उत्पन्न होता है तनमात्र अब आकाश आकाशवायु अग्नि जल पृथ्वी फिर उसके बाद सारा उत्पत्ति विकार मान ये सब क्या है कि हम है समझते हैं कि मैं असंग में व्यापक में पूर्ण हूँ परंतु जो भूख की इससे हमको क्या करता है हम की पूर्णता के भाव में स्थिर होके बैठने नहीं देता इसको समझाने के लिए एक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया उसको समझेंगे भगवान शंकराचार्य एक साधक थे उसका नाम था उदंक उदंक थे। वो, बाद से, की कर रहे थे वो और वो भगवान से बोल रहे थे मेरे को जो अमृत का कलश मुझको दे दू कठोर तप किया भगवान विष्णु को ना चलते कठोर तप किया जो इनको दे दे तो इनको कठोर दे देते हैं तो इंद्र को बोला जा तो इनको जो है ये अमृत कुंभ उनको दे के आ इंद्रो देखा ये असुर वृत्ति वाले हैं इसको यदि अमृत कुंभ मिल जाएगा तब तो तोमर हो जाएगा तो मेरा गद्दी छीन लेगा ये उसने क्या किया कि अपने कमर में एक रस्सी के साथ उस घरे को बांधा और ऐसा बांधा ताकि जो प्रसाद करने से प्रसाद वहीं पे गिरा ऐसा लगेगा वो देखने में अंदर जैसे कैथीडर लगाते हैं कैथीडर तो अंदर के साथ जुड़ा रहता है वो जुड़ा नहीं है अंदर से परंतु वहां पर ऐसा ही बंधा हुआ है ऐसा बांध करके वो के साम पौंचा, हमने उदंगा वो तपस्या कर रहा था और गया सामान्य विष् में इंद्र तो विष में नहीं गया था तो, तो और भी परंतु जैसे वहां पे बांधा हुआ देखा उदंग सोचा की ये तो इंद्र है वो तो तपस्या था ये तो हमारा दुश्मन है यहाँ हमको जो है मूत्र लेकर गाय है अमृत नाम से भगवान विष्णु ने कोई चिट्ठी लिखकर तो नहीं दिया था कि मैं भेज रहा हूं इन लोगों को वो ऐसे मतलब अशुरु तो को कुछ देने के लिए जब कर देते तो है पर कुछ ना कुछ छिद्र भी साथ में रख देते हैं तो उधर को शंका हो गया कि इंद्र तो हमारा शत्रु है वो मेरे को जो है अपना मूत्र को जो है वो अमृत नाम से मेरे को देना चाहते हैं बोला नहीं चाहिए मुझे हर जात हुआ बोला तो चला हमारे हम लोग भी ऐसा ही है कि भगवान हमको अमृत देना चाहते है तो हम अपना वासना जागतिक वस्तु को भोग नहीं चाहिए इधर इधर तो की तपस्या कर रहे हैं और उधर जो है थोड़ा सा माया की महिमा से माया की महिमा है फिर अमृतत्व हमसे छोड़ गया इसी प्रकार हम लोगों का भी बना ऐसा ही मतलब भगवान हमको देना चाहता है परंतु ऐसा ही माया इसमें जाल बिछा रखे हम उस अमृतत्व से वंचित रहकर के बाद उसको रहने तो चंग अच्छा ऐसा करके हम लोग गए थे वो बैठे तो इसको समझाने के लिए ये कथा कहीं उपनिषद में शंकर वास्तव में मैंने नहीं पढ़ा ये जो है ये उपनिष्ठ में भगवान शंकराचार्य जिसके यहाँ पर लिख रहा है उसको दूसरे प्रकार से कहे हुए हैं ये जो है एर, एर इन द अंडरस्टैंडिंग मतलब हमारी विचार में जो है ये जो गलती क्या होती है उसको समझा रहे हैं मुत्राशंकोजतोदंको न अख्रहित मृत जथा कर्म नाश् जंतोर आत्मज्ञान अग्रहस्था मुत्रश्योथोद न अख्रहित मृत जथा कर्म नशा जंतोर आत्मज्ञानग्रहस्था मूत्राशंक जितमृतम जमनाशं आत्म तथा ये मूत्र है इस शंका होकर के जैसे उदंक जित भगवान विष्णु को तपस्या कर रहे थे भगवान विष्णु उनको भेजा परंतु भगवान तो हमारे लिए अमृत तो देना चाहते अमृत कुंभ पूर्ण परंतु क्या होता है हमारी मान में और भी वाषण बस बैठा हुआ है कि वो सोचता है कि बस ये जो, ये जो कुछ पाप तो कुंभ में जा करके ना परंतु ठीक है भगवान प्राप्ति नहीं फिर और पर संसार में ही लग जाएंगे फिर पाप संचय करके फिर कुंभ कुंभ में जाकर नहाएंगे फिर पाप करेंगे फिर यही चलता रहता है भाषण परंतु संख्या जथक उदंक उदंक नाम से भेषी बोलिए अशुद्ध बोलिए कुछ भी बोलिए कोई एक व्यक्ति रहा होगा जैसे कभी वो न अग्रहित अमृतम जाता जैसे वो अमृत का ग्रहण नहीं किया था अमृत का ग्रहण नहीं किया था जाता उदंक अमृतम न ग्रहित कथम कथम मूत्र शंका ये तो जब मूत्र शंका आया मूत्र शंका होने के कारण उसको नहीं ग्रहण किया था जाता इसी प्रकार मैं ब्राह्मण हूं मैं शास्त्र जानता हूं सोने के पिंजरे में बंधा रहू क्यूँ ये पिंजरा तोड़ने का सोने के पिंजरे में बंधा रहे ना वो अच्छा लगता है वो पिंजरा तोड़ने की इच्छा नहीं होता डर रहता है वहां पर इसलिए कर्म नाश भया जंतुर मतलब कर्म, कर्म कर तो मन में कर्म नाश जंतुर आत्मज्ञान अग्रस्त था वो फिर आत्मज्ञान की तरह घूमता नहीं है जिस प्रकार उदंक नामक एक उदंक नामक एक ऋषि तो बोलिए अथवा असुर बोलिए कोई भी व्यक्ति तो कहीं और दूसरे जगह पे मैंने नहीं देखा विष्णु पुराण में आएंगे विष्णु तो थे वो तो भगवान ने उनको भेजा परंतु इंद्र ने ऐसा माया फैलाया कि वो जान के उसको इस प्रकार से बांध के ले गया था अपनी कमर में ताकि उसको देखने से लगे जो यहाँ से मूत्र घड़े में संचित हुआ है उनको देखने से ऐसा लगे जब इंद्र जा करके बोला ये लो, तुम्हारी अमृत की जो कुम -कुम मिल दे दिया ये लो, तो बोलते नहीं, नहीं नहीं तुमने करके लाया नहीं चाहिए जो। क्या करेगा तो वो नहीं करता है। इसी प्रकार जो जो है है हम भी जो है, कि भगवान पूर्ण रूप में हमको बनाया और भगवान हमको देना भी चाहता है परंतु जागतिक वासना से हम जो उसमें गलत हमारा ये जो है धर्म छूट जाएगा हमारा पुण्य कम हो जाएगा इस के के के मारे हम हम उस लिए इसको छोड़ नहीं पाते। ये ये जो है भगवान शंकर को दिखाना चाहते हैं कि स्थिति सभी मनुष्य अमृतम यथा कर्म नाशात जंतु आत्मज्ञान अग्रस्त जैसे वहां पे उदंक ने इसको ग्रहण नहीं किया था, ठीक कि इसी मेरा मेरा पुण्य कर्म नाश हो जाएगा, मेरा जाएगा, सुख अथवा मेरा अर्थ तो छूट जाएगा यदि इस प्रकार से डर के मारे हम लोग क्या है आत्मज्ञान की तरफ घूम नहीं पातेगा नहीं जन्म पुण्य संचय ने बताओ जाकर डर जाता है नहीं। जो कर रहे हैं बस ठीक है इससे अधिकार कुछ नहीं आत्म चाहिए वेदांत तो मन इसमें मन को लगा के रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की धर्म करने की इच्छा ही मन में ना हो कर्म नाश्री कर्म करने का जो मेरा अधिकार प्राप्त तो हुआ है वो नाश हो जाएगा इस पर जीव कहते हैं आत्मज्ञान आत्मज्ञान रूपी जो अमृत कुंभ साक्षात में दे करके भगवान हमको जन्म दिया उधर हम मन घूमना नहीं चाहते ग्रहण नहीं करना चाहते ये आगे बोल रहे ध्यायति इवा वृक्ष तदवार विभ्रम बुद्धिस्थ चलती आत्मा ध्यात इव च दृश्यते नौ गथा वृक्ष तद्वत संसार विभ्रमा संसार क्यों अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छा लगता है ये जो है चलता रहता है हमेशा और कैसे चलता रहता चल रहा हूँ मैं बुद्धि चल रही है चल चल परंतु हमको लगता है कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी तीव्र गति से जा रहे है हमको क्या दिखाई पड़ता है बगल में अस्त में किनारे जो पेड़ पौधा खंभा वो तीव्र गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहा है में में बैठ करके जब हम हम लोग जाते हैं हैं तो बैठे हुए हमें क्या दिखाई पड़ता है तीव्र गति से पेड़ पौधे जंगल विपरीत दिशा जा रहा है विपरीत दिशा में जा रहा है। तो बुद्धिस्थ तो ये कौन सा ये जो कहाँ पे बैठा है वो बुद्धि में है बुद्धिस्थ चलती आत्मा बुद्धि चलने पर आत्मा चलता है जैसा है धैयती बोले आत्मा है पूर्ण है व्यापक है असंग है आत्मा में कोई गति नहीं है परंतु बुद्धि में प्रतिफलित हो करके जो परिचि होती है चलन के साथ उस आत्मा घरे में, में प्रतिबिंबित सूर्य अपने जगह पे स्थिर होने पर भी घर को एक जगह पर दूसरी जगह पे ले जाने पर वो प्रतिबिंब भी एक जगह से दूसरी जगह पे गया हुआ जैसा दिखाई पड़ता है गया हुआ जैसा दिखाई पड़ता है इसी प्रकार से ये जो अंतकरण में अच्छा बुद्धिवृत्ति में प्रतिफलित चेतन है और बुद्धि वृत्ति की चंचलता से उसमें चंचलता की जल डुलता रहते हैं तो सूर्य भी हिल डुल रहा है इसी प्रकार ये प्रतिफलित चेतन बुद्धि वृत्ति की चंचलाता से बुद्धिवृत्ति से वो प्रयास करता है वास्तविक तो आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं और न भोग के साथ कोई संबंध है तीनों काल में नहीं है चाहे कितना भी हमने सोच की भोग काम करते हैं भोग होता है परंतु तो आत्मा में तीनों काल में भोग कभी है विभ्रम है यही संसार विभ्रम है कि जिस प्रकार चल रहा है, है। और हमको दुष्ट में चलन दिखाई पड़ता है इसे बुद्धि यहाँ पे चलती है और आत्मा चल रहा है आत्मा सुखी हो रहा है दुख हो रहा है ऐसा लग रहा है मैं सुखी दिख मैं आत्मा का भी जो है पे दुख की कभी भी अलग करके ऐसा मनुष्य समझ जाते हैं गलत समझते यही संसार विभ्रम है बुद्धिस्थल चलती आत्मा बुद्धि में प्रतिफलित होकर के आत्मा चल चल रहा है प्रति है। इसके लिए है, शुति मैं लेला कोई चलन है कुछ भी नहीं है निष्ठा करके नाव में बैठा हुआ व्यक्ति किनारे में खड़े हुए वृक्ष का विपरीत दृश्य में जाने देखते हैं ठीक किसी प्रकार तदसारम है इसी प्रकार से संसार की विभ्रम है आत्मा में तीनों काल में कोई संसार नहीं है परंतु बुद्धि में प्रतिफलित होकर के सारा चीज संसार विभ्र इस प्रकार दिखाई पड़ता यही माया की महिमा है अमृत की कुंभ स्वरूप होते भी हम अमृत कुंभ में अमर होने के लिए दूसरे कुंभ में जाकर के नहाने का इच्छा करते हैं यही हमारे लिए अनुसार के बंधन के है साक्षात परम कुंभ मतलब पूर्ण कुंभ स्वरूप होते हुए भी अमृतमय होते हुए भी परंतु ये जो है हमें बुद्धि की भी भ्रमता है और यही हमारे के यह है। ठीक है आज इसको यहीं पे रखते हैं फिर कल देखेंगे इसको ठीक है छोटा छोटा टॉपिक में लेकर के लिखा हुआ है बहुत इसको आसानी से समझ जाएंगे की क्या क्या विभ्रम हो रहा है अब देखिए इसके बाद गहिरा शतक का में काल की क्या महिमा है काल क्या क्या करके दिखाते हैं? काल की महिमा में केवल हाँ ये 48 तक तो काल पढ़ लिए थे 49 भी पढ़ लिए थे जी ने दिया था सो, सो ही हमारा आधा समय बीत गया अभिप्राय यही है कि गप लगा के कोई अच्छा कर्म किए बिना ही हमारा आधा समय था इसमें जीवन के बीत जाता है सोने से अभिप्राय है की भगवत चिंतन के बिना अथवा और कोई अच्छा कर्म की साधन किए बिना जीवन की आधा समय उसमें बीत जाता है और बाकी जो पचास साल में पच्चीस साल क्या होता है कि और माने बहुत बहुत बुद्धि की मतलब परिपक्वता ही नहीं आते तब तक पचास साल तो शो के बीत गया और बाकी पचास साल की आधा समय जो है अपरिपक्वता मतलब, बुद्धि की मैशन क्या करना है क्या नहीं करना है और बाकी समय उसी में आधा समय ये और आधा समय शरीर की असमर्थता कुछ करने के समर्थ नहीं रह गया हो तो, तो।, तो पचास साल तो गया हमारा शो में और उस साल में जो बाकी जो है पच्चीस साल हो गया मतलब तो अपनी बौद्धिक अपूर्णता मतलब बौद्धिक शुद्धता नहीं है समझदारी असमझदारी समझदारी नहीं रहने के कारण और समझदारी तो है शारीरिक समर्थ नहीं है इससे 25 साल बीत गया और बाकी 25 साल वो क्या हाँ शेष व्याधि दुख सहितम सेवा नहीं आते कि बाकी जो 25 साल में उसमें तो है आधी व्याधि तो लगा ही रहता है कि मानसिक दुख शारीरिक दुख और जो फिर जो है वो तो किसी के बिछड़ने का दुख मतलब कोई मर्ग है वो दुख, वो लगा रहते हैं इसलिए शेष व्याधि दुख सहित और बाकी जो बचा वो की मनोरंजन में लगा देते हैं मतलब नौकरी करने जाएंगे तो मालिक की कुछ मनोरंजन होगा मतलब उनसे तुष्ट करके तब तो हमको पैसा मिलेगा पैसा पर कमाने के लिए लगा देते हैं इतना जो है इस प्रकार से समय बीत जाता है जीवे बारी तरंग चंचले तरी भगवान ये मनुष्य का जीवन क्या है जल की तरंग समय चंचल क्षणिक है जीवे प्राणी नाम इस प्रकार के जीव में सुख्य तो प्राणी नाम कहा प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर को भगवान ने दिया है कहाँ से सुख प्राप्ति होगा पचास साल तो अभिवेक से ही बीत गया रात्रि में सोते ही। और उसका आधा तो क्या है कि बुद्धि की प्रभुत्व तो ही नहीं आए बुद्धि में उपयोग मतलब समझदारी नहीं रहा और जब तक समझदारी आते हैं तब तक, तक जीवन की सामर्थ्य चला जाता है जाता है। तो मनुष्य जीवन में सुख कहा मिलता है बताओ ये चीज यदि हमको ठीक से समझ में आ जाए तब तो मनुष्य को कहना ही क्या परंतु समझने पर भी माया का बोला उदंग की तरह की कि हम जो है भगवान देने पर भी हमारे मन में शंका रहता है यही अच्छा इसको दूंगा। तो जो भी धर्म हम कर रहे थे हमको समझने में समय लगता है समझने पर भी उसको इंप्लीमेंट करने में और समय लगता है तब तक शारीरिक और बौद्धिक सामर्थ्य कम हो जाता है यहां तक कल्पण भी ये थे हम आगे बुढ़ रहे उसको प्रसंगा करते हैं अपि अपि जुबा जुबा काम क्षण भूत क्षणु कामरसिक्षण क्षणु कामरसिकाइज क्षण विषण बाू क्षण कामरसिक्षण क्षण विभव जरा जीर्णी बली मंडित नर संसारे विशति जम जमधानी जवनिका क्षण बाल भूत क्षण अमरसिक्षण भितेर् क्षण संपूर्ण विभव जरा जीर्ण बलिमंडित नर संसाराते विशति यम यवनिका कुछ समय शरीर में हम तो बालक रहता है थोड़ा सा जुवा अवस्था थोड़ी देर के लिए रहता है जीवन में प्रत्येक क्षण क्षण जो एक जिसका ड्रामा होता है ना बहुत वंडरफुल ड्रामा ये जो है अपने जीवन में एक एक क्षण में एक एक ड्रामा के नित्य दृश्य बदलता जाता है कभी मैं बालक रहा कभी मैं युवा हुआ कभी मैं जो भोग में थोड़ा थोड़ा भोग में में थोड़ा थोड़ा थोड़ा भी बिताया धन रहा कभी धन हुआ, कभी रहा। कभी धन धन हुआ मांगना पड़ा काम तो बिल्कुल दौलत नहीं रहा छनम सीखा मेहनत करके कुछ बीत तो कमा भी लिया परंतु तब तक जरा जी नहीं रंगे न ट एक ड्रामा करने वाले अपने को अनेक प्रकार से सजा धजा के के के ड्रामा के बस इस प्रकार संसार नट मंच में दृश्य के परिवर्तन होता रहता है फिर अंतिम में जाकर के जमराज के पीछे पर्दा के पीछे जमराज की जो दंड खाना है वहां पे जा करके ये की, एक एक नाटक की एक अंक के समाप्ति होती है तो में तो कुछ नहीं कर पाते बालक अवस्था में क्रिया शुरू होते हैं फिर थोड़ा जुबाक होते हैं तो वहां पे फिर काम रसी का आ जाता है फिर जो है वित्त कमाते हैं कुछ वित्त प्राप्त करते है फिर जो है अपने किसी बासुना के कारण वित्त से भी हम शुण्ड हो जाता है फिर शरीर जरा जीर्ण हो जाते हैं जरा के जरा जीर्ण हो जाता है और शरीर जो भिन्न रूप हो जाता है जो बचपन में मैं अपने को देखता था वही शरीर अभी एक प्रयास से प्रकार से डेंटिंग पेंटिंग हो गया कि अपने आप अपने को पहचानने में मुश्किल होता है नर संसार अंत इस प्रकार नर जो है जीव जो है संसार के अंत में क्या होता है जमाधीन जवनिक के अधीन जो अंतिम दृश्य है, मतलब है, है फिर उसमें प्रवेश कर जाते मतलब मतलब के का है ये ये जीवन की कुल जो है लाइफ स्टोरी दिखाए कुछ दिन के लिए शैशव अवस्था को लेकर तो के तो केवल शैशव में तो केवल रोना ही होता है और कुछ नहीं होता जो अवस्था कुछ अपने आप कर सकते हैं परंतु आयुर्नश्यति पश्यत भगवान शुस्मिमस्तुत जगद भक्षक स्थूतरंग चपला विदुच्छल जीवित तस्मा शरणा शरण रक्ष मधूना आयुर नश्यति पश्च्यता पश्च्यताम प्रतिदिनम जाती क्षय जो बनमन भी चलता चलता जा रहा है आयुर नश्यति प्रतिदिनम जाति क्षय जोवनम प्रत्याय पुनर्न बसा जगत जो दिन आज चला गया वो दिन फिर दोबारा नहीं आएगा ये ये काल जो है ये पूरा समय को क्षमा पर स्तोत्र में अंतिम श्लोक लगता है मेरे ये वाला कालो जगत भक्ष का लक्ष्मी स्तोत रंग भंग चपला विद्युत चलम जीवित लक्ष्मी जो है तरंग भंग चु तो की तरह उठ रहा है जा रहा है आ रहा रहा है है जा रहे। उसकी तो कोई स्थिरता नहीं है लक्ष्मी तो किसी के घर में कभी स्थिर हुई नहीं लक्ष्मी चलम जीवतम ये सारा जीवन में चमकता हुआ बिजली के समान है मेघ में चमकता बिजली के समान है तस्मात माम शरणागतम शरण हे भगवान शिव मैं आपका शरणागत हूँ आप मेरे को शरण दो तस्मात माम शरणागतम शरण रक्ष रक्ष मा मधुना जीवन की बुरावस्था में हम कुछ नहीं कर सकते भगवान आप जो हम सबको रक्षा करने वाले हो आप मेरे को रक्षा करो आप मेरे को रक्षा करो येम के अंतिम श्लोक है ये आयुर्णश्यति पश्यतम प्रतिदिन कथा पुनर्न दि बसा कालो जगत भक्षको लक्ष्मी तरंग भंग शरनद, रक्षा रक्ष मधुना ये भगवान आप ही मेरे को इस समय रक्षा करने वाले हो और कोई रक्षा करने वाला नहीं है जितना समय बीत गया हो तो आएगा नहीं कुछ कर भी नहीं सकता इसीलिए मैं अभी आपका शरणागत आगा मन से भगवान की कुछ नहीं इतना ही है मैं आपका शरणागत शरणागा कृपया को रक्षा करो जितना समय बचा हुआ है जीवन को उसको कम से इस कम अपने कम मनोवृत्ति प्रकार कम मानसिक नहीं तो क्या हो जाएगा संसार अंत जमाधीन जवनिका जवनिका के पीछे जो जम संसार जमराज के जो घर है वही पे जाकर के इस प्रकार से काल की महिमा को वर्णन करने के बाद अब व्यक्ति बन गया कौन हमारे भी विक्रमादित्य तो, तो अब जो है वो शास्त्र आदि को अध्ययन करते हैं तो अब उनका भाई राजा थे विक्रमादित्य अब एक राजा तो तो की तो मनोभाव उनके अंदर तब उसको मन में रखते हुए राजा के साथ राजा तो सन्यासी के साथ तो तो उतना ये नहीं करता समझता है राजा तो राजा तुम राजा तो तुम हो तुम हो तुम सकते महाराज शास्त्र शास्त्र कर का अध्ययन करके ज्ञान से आपसे कुछ वो नहीं है मतलब कमी नहीं हमारे यदि आपको हमारी आवश्यकता नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है इसको मन में रख करके ये संवाद का संसार का जितना भोग भोग उससे उससे जो जो है उसका का भोग भी है उसका का भी ऐसा मन उठा करके कि थोड़ा सा राजा तो हमारे साथ व्यवहार ठीक से नहीं करता तब बोलते हैं हम क्यों राजा के पास जाए राजा को हमारे पास आना चाहिए हम क्यों भीख मे राजा के पास जाए हमें गुरुकुल चलाने की भगवान करेंगे व्यवस्था इसको मन में रखते हुए बोलते हैं तम राजा गुरु राजित गुरुवे जशांसिव दीक्षु प्रतन्वीन इत्थ मान धना दूर मुंतरा यस्मा शु पुखों से भयमी एक तो निष्पृ तम राजा उपासी गुरु प्रज्ञाता खेत स्तवैज कवयो दिक्षु प्रतन्वीन इत मन धनादूर मुभ्याभर भयो। यस्मा निष्प्रिया अभी राजा राजा राजा राजा राजा के साथ मनी का हो हो हो रहा है राजा बोल रहा है। देखो, राजा बोल देखो देखो तुम राजा हो। राजन, तुम तो राजन ठीक है तुमको लोग उपासना करते हैं तुम्हारे पास अनेक परिजन है, है। भयम उपासित तो, हम लोग भी गुरु को उपासना करके गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और फिर जो है इस प्रसार के लिए हम अपने को पूछा करके संसार में घूमते हैं। तुम्हारे पास हम प्रकाश करने क्यों बोलते तुम राजा ठीक है राजा न तुम राजा उन्नत तो मस्त हो परंतु तो हम लोग भी तो जो वह अपनी उपासित गुरु प्राग प्रज्ञा अभिमान उन्नता की हम लोग भी गुरु उपासना करके शास्त्र को जान करके शास्त्र को सीख करके अब जो है तो जीवन मतलब तुम ठीक तुम है तुम्हारे विभद से तुम्हारे ख्याति ऐश्वर्य जो बल से तुम्हारा जो ख्याति सारा संसार में फैलता है परंतु एक महात्मा को जो है अथवा ज्ञानी पुरुष की जो उनका ज्ञान की महिमा तो कभी लोग वर्णन करते हैं कवय दीक्ष मतलब हम लोग हम लोग उनकी जो है महिमा को विस्तार से कहते हैं हम राज्य जय करने नहीं जाते परंतु कभी लोग जो समी मतलब बुद्धिमान व्यक्ति महात्मा की कहती महात्मा की प्रचार प्रसार करते हैं तो इसीलिए हम तुम्हारे पास में भीख मांगने क्यूँ जाए हमारा जितना अपने प्रार्थ से जो चलता है वो चलेगा तुम्हारे पास क्यों इस प्रकार से मान धना दूरम उत्तर धनादि द्वारा अत्यंत व्यवस्थ जो है तुम असमाश पर तुम धन मान के इसके बल से यदि तुम हमसे पराममुख हो इतम मान धनाति दूरम भाई और भाई दोनों में तुम जो है हाँ इतना ही है, तुम्हारे पास धन और मान अन्न प्रकार की है हमारे पास भी है और मान वो मान भी किसी के द्वारा हार जाओगी वो तो पराजित होगा वो मान भी चला जाएगा राज्य छीन जाएगा परंतु तो हमारे पास जो ज्ञान बल है और उससे जो संसार में मान है धन और मान छिंती नहीं वो चिंता नहीं वो नाश नाश नहीं होता ज्ञान तो ये है ये ब्राह्मिक स्थिति है ये अंतिम समय तक रहते मान धना दूरं दोनों का अंतर तो जरूर है क्या धन और मान में भिन्नता तो जरूर है जो इसलिए है तुम्हारे पास भी धन भी है मान भी है हमारे पास भी धन भी है मान भी है तुम्हारे पास, पास नाशोवान धन है हमारे पास अविनाशी धन है ज्ञान तुम्हारे पास मान है सदस्य तुम राज्य में ये मानते हैं हमारे पास भी यदि पर यदि तुम इस प्रकार की मतलब सन्यासियों से, से प्रति तुम्हारी पराममुखता है तभी हमें भी क्या फर्क पड़ता है की तुम्हारे जरूरत पड़ता है तुम्हारे पास जाने के लिए काम तो भी और तो हम लोग भी तुम्हारे पास जाने के लिए कोई इच्छा नहीं रहता बोलते हो ठीक है हमारे पास आइए कुछ भगवान की कथा सुनाइए नहीं है तो मैं तुम्हारे पास आ, अपने आप एक मंग है क्यों जाऊ इस प्रकार इस तो राजा तो राजा होता है महात्मा को महाराज कहा जाता है ये लोग महाराज है क्यों क्योंकि इनके पास राजा से भी अधिक अच्छा धन है धन है हो गया शास्त्र ज्ञान रूपी धन आत्म ज्ञान रूपी धन और मान भी है क्योंकि इसके लिए राजा को अनेक लोग मानते हैं भी तो के, ज्ञाने के तो है। तो की मान तो हर जगह का इसलिए यदि तुम हमारे पति पर मुख हो तो हमें भी तुम्हारे पास जाकर के भेद मांगने का आवश्यकता है मतलब तो हमको लगता है कि उनके मन में ऐसा हुआ क्योंकि जब उनके भाई उनको बोला कि तुमने राजस्थान को बर्बाद कर तो उनके मन दो तो तो तो तुम्हारे पास हमें जाने की क्या आवश्यकता तुम अपना राजकीय इस प्रकार से पहला श्लोक के दौरान यहाँ पे अभिप्राय यही है की महात्मा जीवन में सन्यासी जीवन में हमको भगवान की नाम और भगवान की क्रिया के बिना अपने आप कहीं कही जा को है, है। जाके तो वो वो वो तो इस प्रकार से वर्णन कर रहा है तो देखो ये राजा तुम्हारे तो पास धन मान है उन्ना तो उन तो मस्तक हो तो हम भी तो गुरु को सेवा करके ज्ञान विद्या को प्राप्त करके हम नक से घूम रहे हम सर झुका करके नहीं घूमते तुम्हारे पास यदि की महिमा है तो हमारे पास भी विद्या की जश और धन भी, भी धन है और कभी लोग हमारी जो हम अपने को प्रचार नहीं करते परंतु बुद्धिमान व्यक्ति हमारे प्रचार को करते है इस प्रकार से धन और मान तुम्हारे पास भी है हमारे पास भी है तुम्हारे पास भी हमारे पास भी है इसलिए तुम हमारे प्रतिनिधि अनादर करते हो तो हमें भी तुम्हारे पास जाने का क्या आवश्यकता है हमें तुम्हारे पास नहीं जाते हमारे पति आनादार दृष्टि है तो हमारे भी तुम्हारे प्रतिदार दृष्टि है तो हम भी तुम्हारे राजसभा में जाकर इस अभिप्राय से यहाँ पे ठीक है आज यही पे रखते हैं फिर कल देख आज तुम्हारी छुट्टी तो मिनट तरह यहाँ के शनिवार की सुबह है अभी अंधेरा ही आई ओम पूर्ण मूर्ण पूर्ण पूर्णमुदच्छति पूर्णस्पूर्णमादाय पूर्णमे ओम नमो नमो नाराय